ब्राह्मण स्थिति एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है न तस् कार्य विद्यते उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं लोगों का उद्धार करना वो कर्तव्य नहीं उसका स्वनिर्मित विनोद है साधक का कर्तव्य है साधना गृहस्थी का कर्तव्य गृहस्थी गाड़ा चलाना गृहस्थी अपने को साधक भी मानता है तो साधना करना चाहिए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 उनके पहले एक दूसरे संत हो गए भावनगर के राजा तख्त सिंह हो गए जाते थे उनके दर्शन करने को तो बोलते साले तख्ता बीत जाएगा बख्ता कर ले कुछ नहीं तो हो चला जाएगा बख्ता तखत बख्त मैंने ऐसी बात सुनी और तख्त सिंह ने फिर तख्तेश्वर महादेव बनाया अभी भावनगर में हम देख के भी आए और भी कुछ सत की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 बड़े संत है लेकिन अभी पता चला कि पोता मर गया तो आप मरने को तैयार हो गए <coughs> मुझा मिठड़ा मिठड़ी मिठड़ी बोलियो बोलने वाला मुझे पोटड़ा मा मरी मरी जाओ। अपने मरने को तैयार हुआ फिर बहु समझाती बेटा समझाता ये एक, एक दो दिन बीता सत्संग फिर चालू हुआ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 शिष्टाचार का चित्त का व्यवहार है राम जी क्या है राम जी जानते अटक मुआ भेदु बिना पावे कुन उपाय खोजत तो खोजत तो युग गए पाव कोष घर आए खोजते खोज सुख को शाश्वत जीवन को अमर आनंद को खोजते खोजते युग बीत गए पाव कोष ऐसा नजीक वशिष्य कहते हैं राम जी एक चित्त बोध होता है एक जगत बोध होता है और साधक को अभाना पादक आवरण हटाना होता है और संसार को संसारी को अस्वा कारण आवरण और अभाना पादक आवरण अस्वा पादक संसारी को होता है और अभाना पादक आवरण भक्त जिज्ञासु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 नगर के जंगल में घूम रही थी और नगर का राजा उसका मंत्री रात्रि को वीर यात्रा पे निकले थे करकटी ने विराट रूप धारण करके खतरनाक भयानक रूप धारण करके इस समय आप दोनों मेरे लिए भोजन आए हो मैं तुमको खा जाऊंगी निशाचर लोग पहले डराते और बाद में अटैक करते हैं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 21 दिन बहुत हो गए परीक्षत के लिए 7 दिन बहुत हो गए महावीर के लिए 12 वर्ष बहुत हो गए बुद्ध के लिए 7 वर्ष बहुत हो गए इसी के लिए 40 दिन बहुत हो जाते हैं अगर सतगुरु मिले और अपने संयम सदाचार तत्परता हो ऐसी सूक्ष्म बात विचारने की हो लगन हो उस वीर यात्रा को निकले हुए राजा और मंत्री ने कर्कटी के सारे प्रश्न सुने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 तो इस प्रकार करकटी राक्षसी से प्रश्न सुनकर राजा कहता कि तुम उसी परमेश्वर के बारे में पूछ रहे हो जो प्राणी मात्रा का आधार है जो सबकी धड़कने चलाने की सत्ता देता है जैसे सारी वनस्पति का आधार है सूर्य के किरण और जल अच्छे पेड़ पौधे हों चाहे खराब हो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 जितना संसार की तुच्छ चीजें चाहेगा उतनी मति स्थूल हो जाएगी और छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी होके मर जाएगा और जितना परमात्मा को प्यार करेगा उतना ही मति सूक्ष्म सूक्ष्म तर सूक्ष्मतम होकर वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा उसी परमेश्वर के बारे में पूछा तूने वही परमात्मा चितणु ज्योतियों की ज्योति है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 मेहमानों सहित पुत्र सहित बेटा को लेते हुए सेठ जी नीचे उतरे बोले इतने सारे मेहमान मेहमाने देखो कोई रह तो नहीं गया बेटा बेटा सब कमरों में झाँक ऊपर से आवाज़ मारता कि पिताजी यहाँ कोई नहीं पिताजी मेन गेट को ताला मार रहे बोले क्या करते हो तुमने पिता बोलता है तुमने बोला कोई नहीं बोले कोई नहीं है कहने वाला मैं तो हूँ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 राजन फिर तो मैं आपके संपर्क में रहूंगी सत्संग करूंगी राजन ने कहा कि तेरा आहार अगर मांसभक्शी और मनुष्यों को भक्षण करती तो जिन पापियों को हम फांसी लगाने वाले उनको तू ले जाकर भोजन कर लिया कर तो तेरे काम आएंगे उनका भी कल्याण होगा जेल का भी खर्चा बंद हो जाएगा तेरा भी गुजारा हो जाए वशिष्ठ कहते राम जी करकटी राक्षसी उस राजा के